श्री रामकृष्ण वचनामृत परिच्छेद एक सौ अक्टूबर अठारह ज्ञान विज्ञान विचार ब्रह्मदर्शन श्री रामकृष्ण को अब बाहरी संसार का ज्ञान हो गया है गाना भी समाप्त हो गया पंडित मूर्ख तथा तो अबाल वृद्ध वनिता सभी के मन को मुक्त करने वाली उनकी बातचीत फिर होने लगी सभी मनुष्य स्तब्ध हैं सब लोग उस मुख की ओर एकटक देख रहे हैं अब वह कठिन पीड़ा कहाँ है मुख अभी भी खिले हुए अरविंद के समान प्रफुल्ल है मुख से मानो ईश्वरी ज्योति निकल रही है श्री रामकृष्ण डॉक्टर से कहने लगे लज्जा छोड़ो ईश्वर का नाम लोगे इसमें लज्जा क्या है लज्जा घृणा और भय इन तीनों के रहते ईश्वर नहीं मिलते मैं इतना बड़ा आदमी और ईश्वर नाम लेकर नाचूँ यह बात जब बड़े बड़े आदमी सुनेंगे तब मुझे क्या कहेंगे अगर वे कहें अजी, डॉक्टर तो अब ईश्वर का नाम लेकर नाचने लगा तो यह मेरे लिए बड़ी ही लज्जा की बात होगी इन सब भावों को छोड़ो डॉक्टर मैं उस तरह का आदमी नहीं हूँ लोग क्या कहेंगे इसकी मुझे रत्ती भर परवाह नहीं श्री राम इतना तो तुम में खूब है सब हंसते हैं देखो ज्ञान और अज्ञान के पार हो जाओ तब उन्हें समझोगे बहुत कुछ जानने का नाम है अज्ञान पांडित्य का अहंकार भी अज्ञान है एक ईश्वर ही सर्वभूतों में है इस निश्चयात्मका बुद्धि का नाम है ज्ञान उन्हें विशेष रूप से जानने का नाम है विज्ञान पैर में कांटा पड़ गया है उसको निकालने के लिए एक दूसरे कांटे की जरूरत होती है कांटे को काटे से निकाल कर, फिर दोनों काटे फेंक दिए जाते हैं पहले अज्ञान रूपी कांटे को दूर करने के लिए ज्ञान रूपी काटे को लाना होता है इसके बाद ज्ञान और अज्ञान दोनों को ही फेंक देना पड़ता है क्योंकि वे ज्ञान और अज्ञान से परे हैं लक्ष्मण ने कहा था राम यह कैसा आश्चर्य है इतने बड़े ज्ञानी वशिष्ठ देव भी पुत्रों के शोक से विफल होकर रो रहे थे राम ने कहा भाई जिसे ज्ञान है उसे अज्ञान भी है जिसे एक वस्तु का ज्ञान है उसे अनेक वस्तुओं का भी ज्ञान है जिसे उजाले का अनुभव है उसे अंधेरे का भी है ब्रह्मज्ञान तथा अज्ञान से परे हैं पाप और पुण्य शुचिता और अशुचिता से परे हैं यह कहकर श्री राम कृष्ण राम प्रसाद के गाने की आवृत्ति करके कहने लगे आमन चल टहलने चले काली कल्पतरु के नीचे तुझे चारों फल पड़े मिल जाएंगे शाम बसू दोनों कांटों के फेंक देने पर फिर क्या रह जाएगा श्री रामकृष्ण नित्य शुद्ध बोध रूपम यह तुम्हें भला कैसे समझाऊं अगर कोई पूछे कि तुमने जो घी खाया वह कैसा था तो उसे किस तरह समझाया जाए अधिक से अधिक इतना ही कह सकते हो कि घी जैसा होता है बस वैसा ही था एक स्त्री से उसकी एक सखी ने पूछा था क्यों सखी तेरा तो पति आया है भला बता तो सही पति के आने पर कैसा आनंद मिलता है उस स्त्री ने कहा यह तो तू तभी समझेगी जब तेरे भी स्वामी होगा इस समय मैं तुझे भला कैसे समझाऊँ पुराण में है भगवती जब हिमालय के यहाँ पैदा हुई तब माता ने गिरिराज को अनेक रूपों से दर्शन दिया गिरिंद्र ने सब रूपों के दर्शन करके भगवती से कहा बेटी वेद में जिस ब्रह्म की बात है अब मुझे उस ब्रह्म के दर्शन हो, तब भगवती ने कहा पिताजी अगर ब्रह्म के दर्शन करना चाहते हो तो साधुओं का संग करो ब्रह्म क्या वस्तु है यह मुख से नहीं कहा जा सकता एक ने कहा था सब जूठा हो गया है पर ब्रह्म जूठा नहीं हुआ इसका अर्थ यह है कि वेदों पुराणों तंत्रों और शास्त्रों का मुख से उच्चारण करने के कारण वे सब जूठे हो गए हैं ऐसा कहा जा सकता है परंतु ब्रह्म क्या वस्तु है यह कोई अभी तक मुख से नहीं कह सका इसीलिए ब्रह्म अभी तक जूठे नहीं हुए सच्चिदानंद के साथ क्रीड़ा और रमण कितने आनंदपूर्ण है यह मुख से नहीं कहा जा सकता जिसे यह सौभाग्य मिला है वही जानता है